अकृतवर्ण समवर्त कौशिक रैम मैत्रय हरित सांडिल विभांड दुर्वासा लोमश नारद पर्वत वैशंपायन गालव भास्कर पूरण सूत पुलत्स्य कपिल पुलह देवस्थान सनत कुमार पेल कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास जी को घेर कर बैठ गए उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा मुनि बोले मुने आप वेद शास्त्र पुराण तंत्र शास्त्र महाभारत बहुत वर्तमान भविष्य तथा संपूर्ण वांगमे का ज्ञान रखते हैं यह संसार एक समुद्र के समान है इसमें दुख ही दुख भरा है यह कष्टमय एवं निहसार है इस भयानक भवसागर में राग रूपी ग्राह रहते हैं यह विषय रूपी जल से भरा रहता है इंद्रियां ही इसमें भंवर हैं यह शुधा विपसा आ दिस सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलीन बना रखा है लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है अतः आपसे पूछते हैं इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्मभूमि है उसे बतलाईए हम उसका आश्रमण करना चाहते हैं व्यास जी ने कहा पूर्व में महर्षियों का ब्रह्मा के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप सब लोग सुने नाना रत्नों से विभोषित मेरुगिरि के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर नाग मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया भगवन इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है यह बताने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले मुनिवरों सुनो इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्मभूमि बतलाया गया है वह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है वहीं किए हुए कर्मों के फल रूप से स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है वहां ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने-अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत वितराग एवं मांसर्य रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे इसके पूर्व में किरांत और पश्चिम में यवन रहते हैं मध्य भाग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों का निवास है वे क्रमशः यज्ञ युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है यहां किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का और निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है इस प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है महेंद्र मलय सुक्तिमान ऋक्ष पर्वत विंध्य पारयात्र यही सात यहां कुल पर्वत हैं उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं वे सभी विस्तृत ऊंचे और रमणीय हैं उनके शिखर भांति-भांति के और सुंदर हैं कोलाहल वैभ्राज मंदर दरदुराचल वातंधय वैद्युत मैनाक सुरस तुंगप्रस्थ नागगिरि गोधन पांडुराचल पुष्पगिरि भजयंद रेवत अर्बुद ऋषमुंक गोमंत कृतशैल कृताचल श्री पर्वत चकोर तथा अन्य अनेक ऐसे पर्वत हैं जिनसे मिले हुए मलेक्ष आदि जनपद पृथक-पृथक बसे हुए हैं वहां के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार जानो गंगा सरस्वती सिंधु चंद्रभागा चनाब यमुना सतद्रु सतलज विपाशा व्यास वितस्ता झेलम इरावती रावी कुहु गोमती धूतपापा बाहुदा दशदती देविका चक्षु नि스티वा गंडकी और कौशिकी ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं देव स्मृति देववती वात अग्नि सिंधु वेड़िया चंदना सदा नीरा मही चरणमणवती चम्बल वृषी विदिशा बेदवती छिप्रा तथा अवंती ये प्रयात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं शोणा सोन महानदी नर्मदा सुरथा क्रिया मंदाकिनी दशार्पना चित्रकूटा चित्रकूटोत्पला वेत्रवतीवेतवा करमोदा पिसाचिका अतिल घुशोड़ी विपांपा शैवला सधेरुजा शक्तिमती शकुनी त्रिदिवा क्रमो तथा वेगवाहिनी ये नदियां ऋक्ष पर्वत की संतानें हैं चित्रा पयोषणी निर्वंध्या तापी वेणा वैतरणी सीनीवाली कुमुदवती तोया महागौरी दुर्गा तथा अनंतशिला ये पूर्ण सलिला सरिताएं विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं गोदावरी भीमरथी कृष्णवेड़ा तुंगभद्रा सुप्रयोगा तथा पापनाशनी ये श्रेष्ठ नदियां सह्यागिरी की शाखा से प्रकट हुई हैं कृतमाला ताम्रपरिणी पुष्पवती उत्पलावती ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मल्याचल से निकली हैं पितृकुल्या सोमकुल्या ऋषिकुल्या बिचुंजला त्रिविदा लांगली तथा वंशकरा इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है सुविकाला कुमारी मनुगा मंदगामिनी क्षया और पलाशनी ये युक्तिमान पर्वत से निकली हैं समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां पुण्य सलिला सरस्वती तथा गंगा के समान हैं सभी इस विश्व की जननी एवं पाप हारिणी मानी गई हैं इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी-छोटी नदियां बताई गई हैं जिनमें से कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं मत्स्य मुकुटकुल्य कुंतल काशी कोशल अंद्रक कलिंग शमक तथा वृक् ये प्रायः मध्य देश के जनपद बताए गए हैं सह्य पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहां गोदावरी नदी बहती है संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है वान प्रस्थ और सन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है कुआ बावली आदि खुदवाने बगीचे लगाने यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है